शो टॉक प्रेम नदी के तीरा नंबर 15 आपका प्रेम उनका प्रेम सार्थक है अर्थ रखता है प्रेम जैसी चीज खोजने से कहीं भी मिलने वाली नहीं है और जब मैं प्रेम करता हूं तो वैसा प्रेम दुनिया में कभी किसी ने नहीं किया वो मैं ही करता हूं क्योंकि मैं कभी दुनिया में नहीं हुआ जब आप प्रेम करते हैं तो वो प्रेम आप ही करते हैं दुनिया में कभी ना किसी ने किया न कर सकता है न कभी करेगा तो यदि भी हम कहते हैं कि हजार साल पहले किसी आदमी ने प्रेम किया दस हजार साल पहले किसी आदमी ने प्रेम किया मैं प्रेम करता हूं आप प्रेम करते हैं आने वाले बच्चे प्रेम करेंगे लेकिन हर बार प्रेम जब भी फलित होगा तो नया ही फलित होगा पुराना प्रेम जैसी कोई चीज नहीं होती जब मैं प्रेम करूंगा तो वो अनुभव एकदम ही नया है वो अनुभव मुझे ही हो रहा है वो अनुभव कभी किसी को नहीं हुआ है तो मेरी जो दृष्टि है वो ये है कि प्रत्येक घटना प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अनुभूति अपना व्यक्तित्व रखती है और व्यक्तित्व हमेशा बेजोड़ है इनकंपेरेबल है उसकी कोई तुलना नहीं कोई दौल नहीं अगर यह बात हमें कठिन तो तो तो की बेवकूफी खत्म हो जाती है वो वो इस बात पर खड़ी हुई है कि सत्य है एक और सत्य है व्यक्तियों से अलग कुछ और महावीर कहते हैं वो ऐसा है बुद्ध कहते हैं वो ऐसा है क्राइस्ट कहते हैं वो ऐसा है, तो ये तीनों सही नहीं हो सकते इन में से कोई एक सही हो सकता है बाकी दो तो बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं वो सही नहीं हो सकते मेरी अपनी दृष्टि ये है कि सभी सही हो सकते हैं, क्योंकि ये जो ये जो झगड़ा दिखाई पड़ रहा है ये झगड़ा एक व्यक्ति के कोने से देखी गई बात का है तो मैं जब देख रहा हूं तो नया ही देख रहा हूं और आप जब देखेंगे तब नया ही देखेंगे पुराना देखने का कोई उपाय नहीं है पुराना दोहराने का उपाय है देखने का उपाय नहीं आप महावीर की वाणी बिना जाने हुए दोहरा सकते हैं लेकिन जिस दिन जानेंगे उस दिन बात बिल्कुल ही और हो गई उस दिन बात बिल्कुल और हो गई तो जानना तो हमेशा नया है नॉलेज एस सच इज न्यू वो कभी पुरानी नहीं होती वो कभी पुरानी नहीं हो सकती बासी हो सकती है, लेकिन किसी की जाने हुई बातों को हम दोहरा सकते हैं तो हजारों साल तक दोहराई जा सकती है, लेकिन दोहराना जानना नहीं है दोहराना हमेशा पुराना, हमेशा पुराना है दोहराना हमेशा बासा है लेकिन उस जानने में हमारा की समानता तो हो सकती है जैसा दूसरे ने जाना वैसा ही मैं जानूं और समानता मुझे प्रभावित हो जाए <Chamid> ये जो अगर बहुत गौर से देखेंगे ये समानता तभी हो सकती है जबकि जैसा दूसरा था वैसा ही मैं हूं अन्य था यह कभी नहीं हो सकती अगर इसके पूरे इंप्लीकेशन को समझेंगे तो जब मैं जान रहा हूं तो मेरा पूरा व्यक्तित्व मेरा टोटल बीइंग जानता है और मेरा पूरा व्यक्तित्व अगर ठीक आपका पूरा व्यक्तित्व बिल्कुल वैसा हो जैसा मेरा है तो हम दोनों के जानने की घटना एक ही हो सकती है, और व्यक्ति कभी दो एक जैसे नहीं व्यक्ति तो बहुत दूर की बात है एक पत्थर उठा दिल्ली की सड़क का तो सारी जमीन पर खोजने से ठीक वैसा दूसरा पत्थर हम नहीं खोज सकते एक फूल एक बगिया में से चुनना और सारे जंगल छान डाले तो दूसरा फूल वैसा हम नहीं चुन सकते यहां एक एक चीज का अपना अनूठा होना है और ये अनूठा होना ही उसकी आत्मा है मेरे हिसाब में ये जो अनूठापन है ये उसकी आत्मा मशीन में आत्मा नहीं है क्योंकि मशीन अनूठी नहीं है जिस दिन हम अनूठी मशीन बना सके उस दिन मशीन में आत्मा शुरू हो गई लेकिन अनूठी मशीन हम बना नहीं सकते नकल होती नकली होगी उस जैसी हजार मशीन हो सकती है मशीन एक ढांचे में डलती है और आत्मा एक ढांचा नहीं है इसलिए मशीन एक परतंत्रता है आत्मा एक स्वतंत्रता है स्वतंत्रता इसीलिए है कि बेजोड़ है अद्वतीय है यूनिक है अपने जैसी है कोई दूसरे जैसी नहीं और अगर ये बात ठीक है कि एक एक व्यक्ति का अपना अनूठापन है तो फिर दूसरी बात इसकी करोलरी है कि तो उसका अनुभव भी उसका ही है और किसी जैसा नहीं तो हम काम चलाने के लिए बात कर लेते हैं क्योंकि काम चलाना मुश्किल हो जाए अगर हम इस अनुठेपन की परिपूर्णता को स्वीकार कर लें तो तो भाषा बनानी कठिन हो जाए क्योंकि जब मैं एक शब्द का उपयोग करता हूं तब वो शब्द मेरे वैयक्तिक अर्थ रखता है और जब आपके पास जाता है तो उसके अर्थ बदल जाते हैं इसलिए तो दुनिया में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जब मैं बोलता हूं तो मैं कुछ और कह रहा हूं जब आप समझते हैं तब आप कुछ और समझते हैं जब आप फिर बोलते हैं तो आप कुछ और कह रहे होते हैं मैं कुछ और समझता हूं ये जो सारी दुनिया में एक दूसरे को समझना मुश्किल होता है दो आदमियों की तो बात अलग है जिनसे हमारी बहुत इंटीमेसी है जिन्हें हम बहुत प्रेम करते हैं वह भी एक दूसरे को नहीं समझते एक दूसरे की बात एक दूसरे के पास जाए तो दूसरा रंग और रूप ले लेती तत्काल क्योंकि दूसरे का पूरा व्यक्तित्व रिएक्ट करता है उस एक शब्द पर जो दूसरे व्यक्तित्व से आता है और इन दोनों में कहीं कोई मेल नहीं होगा काम चलाऊ है मेल हमारा सिमिलरिटीज जितनी भी हैं सब काम चलाऊ उनको अगर हम तोड़ने तो जीना मुश्किल हो जाएगा इसलिए हम उनको बनाए हुए लेकिन वस्तुतः जगत में कोई दो अनुभव समान नहीं, नहीं। न हो सकते क्योंकि अनुभव करने वाली चेतना भिन्न है इस पर मेरा बहुत जोर है कि एक एक व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है इंडिविजुअलिटी है और इसलिए हम सारे लोग एक फूल के करीब से निकले तो एक व्यक्ति हो सकता है फूल को देखे भी नहीं उसे पता भी न चले कि गुलाब का फूल खिला था पास की झाड़ी में निकल जाए उसकी भी आंख पर गुलाब का फूल का रंग पड़ता है उसकी नाक में भी गंध पड़ती है सूरज की रोशनी में चमकता हुआ फूल उसके पास भी खड़ा हुआ है वो निकल जाता है उसे वो देखता भी नहीं शायद फूल के लिए उसके व्यक्तित्व में कोई जगह नहीं है यह इस क्षण फूल के लिए उसके व्यक्तित्व के पास कोई पकड़ नहीं है तो गुजर जाता है एक दूसरा आखिरी उस फूल के पास गुजर रहा वो वैज्ञानिक है उसके व्यक्तित्व का अपना ढांचा है एक तीसरा आदमी गुजर रहा है वो एक कवि है एक चौथा आदमी गुजर रहा है वो एक पेंटर है उनके अपने ढांचे जब एक चित्रकार उस फूल को देखता है तो उसे रंगों का एक ऐसा अद्भुत अनुभव गुजर जाता है जो वैज्ञानिक को कभी नहीं गुजरता वैज्ञानिक जब उस फूल को देखता तो हो सकता है सोचे कि ये किस स्पेश का है ये फूल किस जाति का है इसमें कितने केमिकल्स होते हैं किस तरह बनता है किस देश में पैदा होता है हो सकता है फूल का पूरा इतिहास गुजर जाए फूल की पूरी केमिस्ट्री गुजर जाए लेकिन फूल की पोएट्री से उसका कोई संबंध न हो पाए, क्योंकि फूल की केमिस्ट्री एक बात है फूल की पोएट्री बिल्कुल दूसरी बात है और एक कवि वहां से गुजरता है, उसे फूल की केमिस्ट्री का पता ही नहीं चलेगा उससे कोई पूछे कि फूल में केमिकल होते तो अकबका के खड़ा रह जाएगा कि मैंने कभी जाना नहीं फूल में कुछ और होता है बल्कि केमिकल्स होते इसका मुझे कोई पता नहीं ये जो लोग गुजर रहे हैं फूल के पास से इनका अपना व्यक्तित्व और फूल का मिलन अनुभव बनता है और वो अनुभव इसलिए हमेशा भिन्न होगा इस सत्य को जिस दिन हम स्वीकार कर लेंगे उस दिन दुनिया में संप्रदायों की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि संप्रदाय बिल्कुल झूठे हैं क्योंकि संप्रदाय इस बात को मान के चलते हैं कि अनुभव भीड़ का इकट्ठा हो सकता है तो एक भीड़ इकट्ठा अनुभव कर सकती ये बात ही फिजूल है संप्रदाय मिट सकते हैं अगर हम एक एक व्यक्ति की निजता को और इंडिविजुअलिटी को अंगीकार करें। साथ ही दुनिया में संप्रदाय का झगड़ा भी समाप्त हो जाता है क्योंकि मेरा सत्य और आपके सत्य को समान होने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती मेरा सत्य अपनी हिस्से से खड़ा हो जाता आपका सत्य अपनी हिस्से से खड़ा हो जाता और हमारे ये दावे खत्म हो जाते हैं कि मेरा ही सत्य सबका सत्य होना चाहिए इस, इस, जब हम एक बार ये सोचने लगते हैं कि सत्य समान होना चाहिए तब धीरे धीरे हम यह भी सोचने लगते हैं कि जो समान नहीं है या तो फिर वो सत्य है तो फिर मेरा सत्य नहीं है, और या फिर मेरा सत्य है तो फिर वो सत्य नहीं है, फिर ये ये भाव पैदा होना शुरू होता है कुरान सत्य तो फिर गीता सत्य कैसे हो सकती है और गीता सत्य तो फिर बाइबल कैसे सत्य होगी और अगर महावीर की अहिंसा सत्य है तो मोहम्मद की तलवार कैसे सत्य होगी और अगर महावीर का जीवन के समस्त संघर्ष से हट जाना सत्य तो कृष्ण का संघर्ष में ले जाने का आह्वान कैसे सत्य होगा तो फिर ये तो विरोध पर खड़ी हो गई बातें हो गई तो मजबूरी हो गई अगर महावीर को सत्य मानते हैं तो कृष्ण को असत्य मान लेना अनिवार्यता होगी और अगर कृष्ण को सत्य मान लेते हैं तो महावीर को असत्य मान लेना अनिवार्यता हो और मेरी अपनी समझ यह है कि यह अनिवार्यता नहीं है यह फिलसी पर खड़ी हुई बात है कि हमने पहले ये मान रखा है कि सत्य जैसी चीज भी कोई होती है व्यक्ति से अलग कृष्ण का सत्य कृष्ण का सत्य और महावीर का सत्य महावीर का सत्य और आपका सत्य आपका सत्य तो मेरा कहना ये नहीं कि आप किसी के सत्य को माने मेरा कहना यह कि आप अपने असत्य को छोड़ें और अपने सत्य को उपलब्ध हो जाएं। मेरा कहना यह नहीं कि आप अपने को छोड़ें क्योंकि जब आप महावीर के सत्य को मानेंगे तो आपको अपने को छोड़ना पड़ेगा तो आप महावीर का सत्य मान सकते हैं और जिस दिन आपने अपने को छोड़ा आत्मघात शुरू हो गया इसलिए अनुगमन को मैं आत्मघात कहता हूं किसी का फॉलोअर बनना सुसाइडल है किसी का अनु अनुयायी बनने का मतलब यह कि मैं अपने को छोड़ता हूं तुमको स्वीकार करता हूं मेरी दृष्टि में साधक का छोड़ना स्वयं का छोड़ना नहीं स्वयं के असत्य को छोड़ना स्वयं के दुख को छोड़ना स्वयं के अंधकार को छोड़ना स्वयं के अज्ञान को लेकिन स्वयं के ताकि स्वयं का सत्य उपलब्ध हो सके स्वयं का ज्ञान उपलब्ध हो सके और जिस दिन जिस दिन स्वयं के सत्य की पूरी अनुभूति प्रकट होती है उस दिन सबके सत्य भिन्न भिन्न होते हुए भी सत्य हो जाते हैं उस दिन महावीर सत्य नहीं होते आपके सत्य की अनुभूति में उस दिन मोहम्मद भी असत्य नहीं होते एक घटित होता है कि मोहम्मद की तलवार और महावीर की अहिंसा एक साथ सत्य हो जाती होता है जैसे एक आदमी पहाड़ पर चढ़ रहा है और जब वो पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाता है तब उसे दिखाई पड़ता है कि हजार हजार रास्ते जो दूर दूर कोनों से अलग कि... नहीं है वे एक जगह ले आए सारी प्रक्रिया जाने की भिन्न है सारी प्रक्रिया अनुभव की भिन्न है उसकी जरूरत भी नहीं लेकिन एक क्षण आता है कि रास्ते भी खो जाते वो साइलेंस इंडिविजुअल नहीं है मौन व्यक्ति का नहीं है हम अनुभव करेंगे तो हमारे अनुभव अलग अलग होंगे कुछ भी ना करें और सब मौन हो जाएं। न कोई विचार न कोई अनुभव तो हम अलग अलग कैसे होंगे मौन में हम अलग अलग नहीं हो सकते मैं जब तक बोल रहा हूं आपसे अलग हो जब तक सोच रहा हूं आपसे अलग हो लेकिन अगर मैं बिल्कुल चुप हो गया हूं न सोच रहा हूं न बोल रहा हूं न अनुभव कर रहा हूं और आप भी इस हालत में तो हम दोनों में क्या भेद होगा साइलेंस भर अभेद मौन भर अभेद निशब्द भर अभेद लेकिन वहां कोई अनुभव भी नहीं जहां तक अनुभव है चाहे वो अनुभव संसार का हो चाहे सौंदर्य का हो चाहे सत्य का हो वहां तक व्यक्ति का भेद है जहां अनुभव ही नहीं नो एक्सपीरियंस का जगत जहां शुरू होता है वहां फिर कोई भेद नहीं लेकिन वहां समानता भी नहीं क्योंकि समानता के लिए दूसरे का होना जरूरी है मेरा ख्याल समानता के लिए भी भेद होना जरूरी है वहां कोई समानता भी नहीं वहां कोई भेद भी नहीं वहां एक नहीं। अंतिम सन्नाटा है उस सन्नाटे में सारी चीजें एक हो गई हैं उस सन्नाटे में प्रकट हुआ है कि सारी चीजें एक है उस सन्नाटे में यह दिखाई पड़ा है कि भेद उपरी थे उस सन्नाटे में दिखाई पड़ा है कि व्यक्तित्व भी ऊपरी घटना थी भीतर अव्यक्ति नो इंडिविजुअल बैठा हुआ है उसी को हम ब्रह्म कहें उसको हम मोक्ष कहें जो नाम दें वो दूसरी बात है लेकिन जहां तक अनुभव है जहां तक अनुभव को शब्द देने की चेष्टा है वहां तक शब्द वैयक्तिक है और मैं इस पर जोर देना चाहता हूं कि व्यक्ति की गरिमा विकसित होनी चाहिए क्योंकि उस घटना तक अव्यक्ति तक पहुंचने के लिए व्यक्ति का मौजूद होना जरूरी नहीं तो आप पहुंचेंगे नहीं। कभी पहुंचेंगे कभी पहुंचेंगे अनुभव से शून्य होने के लिए अनुभव का होना जरूरी नहीं तो आप उस तक कभी पहुंचेंगे नहीं और इसलिए मेरा संप्रदाय से विरोध है तुलना से विरोध है कंपैरिजन से विरोध है लेकिन तो महाराज जी जो सारा शास्त्र है आगम है या प्रवचन है या सत्संग है इस सबका आपकी दृष्टि में क्या उपयोग एक, एक नेगेटिव उपयोग है एक नकारात्मक उपयोग है पॉजिटिव उपयोग नहीं यहां आप मेरे पास आए यहां दो उपयोग हो सकते हैं एक तो विधायक उपयोग हो सकता है कि आप मुझसे कुछ ज्ञान लेके जाए आप जितना ज्ञान लेके आए थे उसमें कुछ एडिशन हो जाए मैं कुछ जोड़ दूंगा आप यहां से थोड़े ज्यादा ज्ञानी वापस लौटें ये तो विधायक उपयोग हुआ और नकारात्मक उपयोग यह है कि आप जितना ज्ञान लेके आए थे वो भी गड़बड़ हो जाए आप खाली हाथ होकर लौटें आपको लगे कि मैं ये भी नहीं जानता था जो मैं सोचता था कि मैं जानता हूं ये नेगेटिव उपयोग है बहुत मूल्य है पॉजिटिव उपयोग बहुत खतरनाक है सारा सत्संग मूल्यवान है अगर वहां हमारा अज्ञान प्रकट होता हो सब शास्त्र मूल्यवान है अगर उनको पढ़ के आपको पता चलता हो कि मैं कुछ भी नहीं जानता हालांकि पढ़ते हम इसलिए हैं ताकि हमको यह पता चले कि मैं कुछ जानने लगा और पढ़ के हमको यह लगता है कि हम जानने लगे खतरनाक हो गया योगियों योगस्त ज्ञानियों के निकट पहुंचने का एक ही मूल्य है कि आपको अपने अज्ञान का बोध अवेयरनेस ऑफ इग्नोरेंस ख्याल में आ जाए तो अगर आपको अज्ञान का बोध ख्याल में आ जाए तो एक अद्भुत प्रक्रिया आपके भीतर शुरू होगी और अगर आपको यह पता चल जाए कि मैं कुछ जान लिया तो आपके भीतर जड़ता शुरू होती है, कोई प्रक्रिया शुरू नहीं होती ज्ञानी धीरे धीरे जड़ हो जाता है क्योंकि उसे ख्याल पैदा हो जाता है मैंने जान लिया जिसको भी यह ख्याल पैदा हो गया मैंने जान लिया उसके जानने के दरवाजे बंद हो गए अब वो नहीं जानेगा लर्निंग गई खोज गई खोजना बंद हुआ और जिस आदमी की खोज बंद हो गई जिसने और जानने के द्वार खटखटाने बंद कर दिए जो बैठ गया संतुष्ट हो गए कि मैंने जान लिया शास्त्र ये भ्रम पैदा कर सकते हैं करते हैं जरूरी नहीं है कि भ्रम पैदा करें हम करवाते हैं सत्संग से ये भ्रम पैदा होता है सत्संग में क्या मिलेगा आपको कुछ शब्द मिल सकते हैं शास्त्र में भी क्या मिलेगा कुछ शब्द कुछ सिद्धांत कुछ फॉर्मुलेशन वो मिलेंगे उनको सीख के आप बैठ जाएंगे और सोचेंगे मैंने जान लिया ये जानना वैसे ही जैसे एक आदमी प्रेम के संबंध में दस किताबें पढ़ ले और प्रेम के संबंध में बात करने लगे लिख भी सके बोल भी सके शास्त्र भी बना सके लेकिन इसका जानना क्या है ये वैसे जैसे एक आदमी तैरने के संबंध में जितनी किताबें लिखी गई पढ़ ले और अगर प्रवचन देना हो तो तैरने के ऊपर प्रवचन दे सके किताब लिख सके और उस आदमी को हम पानी में धक्का दे दें, तो हमें पता चले कि उसका शास्त्र भी काम नहीं आया उसका तैरने का ज्ञान भी काम नहीं आया वो तो डूबने लगा वो चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ क्योंकि तैरने के संबंध में शब्द सीख लेने से तैरना सीखने का कोई वास्तव नहीं कोई संबंध ही नहीं और इससे उल्टा भी हो सकता है कि एक आदमी तैरना जानता है और तैरने के संबंध में दो शब्द भी ना बोल सके वो यही कहे भाई मैं तैरना जानता हूं और क्या कह आप ज्यादा कहें तो मैं तैरना बता सकता हूं और क्या कह सकता हूं तो जानना और शब्द सीख लेना दो अलग बातें हैं तो सत्संग और शास्त्र से अगर शब्द सीख लेते हो और इतना सरल है शब्द सीख लेना हमारे सब शब्द हैं आत्मा ईश्वर ब्रह्म यम हम क्यों हैं इनको सुन के हमने क्या सीख लिया है हमने कुछ जान लिया है नहीं शब्द रूढ़ हो गया रोज रोज सुनते सुनते सुनते सुनते मन के भीतर बैठ गया इतने गहरे बैठ गया कि हमें ऐसा लगता है कि मैं जानता हूं अगर मैं आपसे पूछूं ब्रह्म को आप जानते तो एक तरफ स्मृति कहती हां क्योंकि तो मैंने उपनिषद पढ़े हैं मैंने गीता पढ़ी है मैंने शंकर पढ़े हैं मैंने ये पढ़े मैं जानता हूं कि ब्रह्म क्या है लेकिन और थोड़ा गहरा झांके तो पता चलेगा सिवाय शब्द के हमारे हाथ में कुछ भी नहीं शब्द के पीछे कंटेंट कुछ भी नहीं ये तो खतरा है तो मेरा उल्टा ही ख्याल है मेरा ख्याल ये है कि गुरु वो है जो आपका गुरु न बने ज्ञान वहां है जहां से आप अज्ञानी होकर वापस लौटें। शास्त्र वो है जो आपके शब्द छीन ले। लेखिए ये, तो ये तो उल्टा दिखाई पड़ता है ना क्योंकि हमारी आम धारणा है कि गुरु वो है जो आपको सिखाए तो मैं कहता हूं गुरु वो है जो आपने सीखा है उसको भी भुला दे लर्निंग नहीं अनलर्निंग करवा दे तो रमन महर्षि के पास एक जर्मन आसबर्न उनके पास आकर रहा और उनसे जाके कहा कि मैं सीखने आया हूं ब्रह्म ज्ञान तो उन्होंने कहा तुम कहीं और जाओ क्योंकि हम तो यहां बुलाते हैं सिखाते नहीं स्कूल ऑफ अनलर्निंग है ये स्कूल ऑफ लर्निंग नहीं तो बहुत दुनिया दुनिया पढ़िए बहुत से स्कूल स्कूल ऑफ अनलर्निंग है यहां हम बुलाते हैं यहां तुम जो सीख के आए हो हम बताएंगे कि वो सब फिजूल है और हम चाहेंगे कि तुम उसको छोड़ दो जिस दिन तुम कोरे कागज की तरह हो जाओगे और कह सकोगे कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं उस दिन हमारी पहली कक्षा पार हुए वो जो थ्रेस है वो जो ज्ञान की, की दहलीज है उसका पहली शर्त तो यह है कि वहां ज्ञानी प्रवेश नहीं कर सकता है वहां वो प्रवेश कर सकता है जो इतना सरल है वह कह सके कि मैं नहीं जानता तो उपयोग है सत्संग का लेकिन जो हम उपयोग समझते हैं वो नहीं उपयोग है हर चीज का लेकिन जो हम समझते हैं वो नहीं उपयोग यह है कि वहां निषि में कथा है कि श्वेत के तु वापिस लौटा गुरु से ज्ञान लेकर पढ़ लिखकर अब वो चला आ रहा है अपने गांव में वो उसने वर्षों अध्ययन किया है ज्ञान लिया है परीक्षा उत्तीर्ण हुआ है गुरु ने प्रशंसा की है वो चला आ रहा उसका बाप उसे देखता अपने दरवाजे में से तो ज्ञानी की जो अकड़ होती है वो उसमें है आ रहा है अपने घर की तरफ जो ज्ञानी में जानने वाले को ख्याल होता है कि मैं जानता हूं तो उदालक अपनी पत्नी को कहता है इसका जाना तो मालूम होता है हुआ। वो तो अकड़ के चला आ रहा है ऐसा लग रहा है कि ख्याल में है कि मैं जानता हूं तो स्वेद के तू आ गया तो उसके पिता ने पूछा कि तू क्या जान के आया है तो उसने सारे शास्त्रों के नाम गिनाए की मैं इतिहास पढ़ा मैं व्याकरण पढ़ा मैं दर्शन पढ़ा मैं ये पढ़ा अट्ठारह शास्त्र होते थे तो सारे शास्त्र उसने गिनाए सारी ब्रांचेस गिना दी कि ये ये मैं पढ़ के आया तो उसके पिता ने पूछा तूने वो जाना कि नहीं जिसको जान लेने से सब जान लिया जाता है उसने कहा ऐसी कोई चीज तो वहां कभी बात नहीं हुई कि जिसके जान लेने से सब जान लिया जाए। हमने सब जानने की कोशिश की लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसको जानने से सब जान लिया जाता उसके पिता ने कहा तूने उसको जाना कि नहीं जिसको जान लेने से सब पा लिया जाता है जिसको जान लेने से सब पा लिया जाता फिर पाने को कुछ शेष नहीं रह जाता नहीं ऐसा तो कुछ नहीं पता नहीं कहा तू बेकार ही समय गंवा के वापस आ गया तू फिर वापस जा लेकिन ऐसा जानना जिसको जान लेने से सब जान लिया जाए जिसे जान लेने से सब पा लिया जाए वो साधारण जानना नहीं जिसको हम स्कूलों कॉलेज और कॉले विश्वविद्यालय में जानना कहते हैं तो एक सत्संग तो स्कूल का है कॉलेज का है विश्वविद्यालय का है एक शास्त्र वे हैं जो हमें चीजें सिखाते इंफॉर्मेशन देते हैं सूचना उसे भर देते हैं हमारे मन को और एक जानना वो है जो सारी सूचनाएं छीन लेता है सब जाने हुए को पहुंच जाता है खाली कर देता है मन को और खाली मन को छोड़ देता है और कहता है जान तो एक तो भरे हुए मन का जानना है और एक खाली मन का जानना धर्म जो है वो खाली मन का जाना है और विज्ञान जो है वो भरे मन का जाना है विज्ञान इंफॉर्मेशन है धर्म नॉलेज विज्ञान की कोई नॉलेज नहीं होती और धर्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती विज्ञान ट्रेडिशन है धर्म इंडिविजुअल है विज्ञान की परंपरा होती है अगर न्यूटन ना हो तो आइंस्टीन नहीं हो सकता लेकिन महावीर न हो तो बुद्ध हो सकते महावीर से कोई बंधन नहीं है अगर मोहम्मद न हो तो रमण हो सकते कोई कोई इसमें कोई जकड़ नहीं है अगर दुनिया में कोई भी कभी धार्मिक व्यक्ति ना हो तो भी धार्मिक व्यक्ति इसी वक्त हो सकता है लेकिन विज्ञान अतीत से बंधा है उसकी ट्रेडिशन है अगर वो आदमी न हुआ होता जिसने गाड़ी का चाक बनाया तो हवाई जहाज बनाने वाला हवाई जहाज नहीं बना सकता ये उस आदमी से बंधा हुआ है इसके बिना इसका रास्ता नहीं चारा नहीं तो विज्ञान सामूहिक उपक्रम है और धर्म वैयक्तिक तो विज्ञान की तो सूचना होती है। पहले जो लोगों ने जाना है वो बताना पड़ेगा विद्यार्थी को कि न्यूटन ने ये जाना फलाने ने ये जाना ठिकान तुम ये सब जानो फिर इसके आगे तुम बढ़ सकते हो लेकिन धर्म का मामला बहुत अलग है यहां यह बताना पड़ता है कि जिन लोगों ने भी जाना वही लोग थे जिन्होंने सब जानने को छोड़ दिया महावीर क्या कर रहे हैं पहाड़ियों में जाके कोई शास्त्र ले जाते हुए दिखाई नहीं पड़े किसी को वो कभी कि आदमी शास्त्र ले जा रहा हो मोहम्मद सनाई के पहाड़ पे चला गया तो कोई दिखाने की कोई किताब ले गया वो तो पढ़ता भी नहीं था पढ़ भी नहीं सकता था कोई गुंजाइश भी नहीं थी जीसस क्राइस्ट भी बेपढ़े लिखे थे और शास्त्रों से कोई संबंध और परिचय नहीं था और तीन वर्ष तक वो जब गुप्त रहे कोई किताब उनके पास नहीं थी इन क्षणों में ये लोग क्या कर रहे हैं इन क्षणों में ये भूल रहे हैं जो सिखा दिया गया है उसको फेंक रहे हैं बाहर वापस, जो भीतर डाल दिया गया है समाज ने संस्कृति ने सभ्यता ने जो जो मन में रख दिया उस सबसे मुक्त हो रहे हैं उस की जड़ें काट रहे हैं क्योंकि उससे मुक्त हो जाएंगे तो ही वो जो भीतर छिपा है उसके प्रकट होने की कोई संभावना हो कि ज्ञान घातक किस दृष्टि से आप मान रहे हैं जो बाहर से आया है आखिर ज्ञान तो आत्मा का गुण है ना अगर बाहर से भी आया है तो उसमें घातकता क्या है जो बाहर से आया वो ज्ञान नहीं रह गया वो सूचना रह गई क्योंकि अगर ज्ञान आत्मा का गुण है तो वो भीतर से ही आ सकता है उसके बाहर आने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई जो आत्मा का गुण है वो भीतर से ही आ सकता है और बाहर से जो आता है वह आत्मा का गुण नहीं रह गया तो बाहर से आने की वजह से ही वो सूचना हो गई ज्ञान नहीं रहा है तो सूचना के हम केवल दृष्टा ज्ञाता रहे तब भी हानिकारक है दृष्टा ज्ञाता रहे तब तो कोई हानिकारक नहीं है तो वही तो मैं कह रहा हूं अगर दृष्टा ज्ञाता रहे तो वो आपको पकड़ते ही नहीं पकड़ता तो वहां जहां आप भोक्ता बन जाते उसके पकड़ता तो वहां जहां उसके साथ आइडेंटिटी शुरू हो जाती है कहने लगते हैं कि मैं जानता मैं और उसको जोड़ लेते हैं अगर दृष्टा ज्ञाता रहे तो आप कभी यह नहीं कह सकते कि मैं जानता हूं ब्रह्म को आप इतने कहेंगे मैंने सुना ब्रह्म के बाबू जानता मैं नहीं मैंने सुना है मैंने पढ़ा है जानता मैं नहीं हूं यह फासला निर, निरंतर बना रहेगा कि मैं जानता नहीं हूं मैं जानता नहीं और यह पीड़ा गहरी होती चली जाएगी कि मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता यह पीड़ा जितनी गहरी होगी उतनी ही साधना की संभावना प्रकट होगी क्योंकि ये पीड़ा झेलना बहुत कठिन है मैं नहीं जानता इसकी पीड़ा सबसे ज्यादा है जगत में लेकिन हमने इस पीड़ा को भुलाने की तरकीब निकाल ली हम शब्द सीख के मजे में हो जाते हम कहने लगते हैं मैं जानता हूं वो पीड़ा खत्म हो गई दुनिया में साधना इसलिए खत्म हो रही है कि हमने साधना की जो मूल सोर्स है न जानने का भाव उसको पहुंच डाला भी हमको ख्याल है हम जानते हैं ऐसा आदमी खोजना कठिन है जो ये कहे कि मैं नहीं जानता पकड़ो और वो कहेगा मैं जानता हूं न केवल वो ये कहेगा मैं जानता हूं बल्कि वो कहेगा मैं जो जानता हूं वही सत्य दूसरा जो जानता है वो सब असत्य वो लड़ने को मारने को तलवार निकालने को तैयार हो जाएगा अगर उसके जानने को आप गलत कह तो ये जो आदमी के आदमी के पतन में मेरी दृष्टि से न तो अनिति ने काम किया न अनाचार ने काम किया न ना नास्तिकता ने काम किया आदमी के पतन में ज्ञान ने काम किया इसलिए घातक है क्योंकि जिसको भी ये ख्याल हो गया मैं जानता हूं हो गया शत्रु अब उसमें ज्ञान कभी पैदा नहीं होगा बात खत्म ही हो गई वेजनर एक जर्मन संगीतज्ञ था उसने घर के बाहर तख्ती लगा छोड़ी थी इस संगीत के घर में उन्हीं के लिए प्रवेश है जो संगीत नहीं जानते तो संगीत का अद्भुत गुरु था सैकड़ों उम्मीद से लोग उसके पास सीखने आते थे जो आदमी आके कहता मैं कुछ भी नहीं जानता हूं वो उसे बहुत थोड़ी सी फीस में सिखाने को राजी हुआ जो आदमी कहता कि मैं दस साल सीखा हुआ हूं वो दुगनी तिगनी फीस मांगता वो आदमी कहता आप क्या अद्भुत बात कर रहे हैं जो आदमी बिल्कुल नहीं जानता उसको आप ना कुछ में सिखाने को राजी हैं मैं सीखा हुआ हूं मैं काफी जानता हूं मैंने संगीत के सब शास्त्र पढ़े हैं मैंने दस साल अभ्यास किया है मैं फला फलना गुरु के पास रहा हूं वो वेजनर कहता है इसलिए मैं दुग्न तिग्नि फीस मांगता हूं क्योंकि पहले मुझे बुलाने के लिए श्रम करना पड़ेगा उस आदमी की जगह पहले तुम्हें लाना पड़ेगा जहां कि तुम कह सको मैं नहीं जानता हूं तब फिर शुरू होगी बात हिचो तो हमें जो हमने क्या कर ली है भूल हमने चीजों को इकट्ठा कर लिया है भूगोल सीखता है आदमी इतिहास सीखता है उसी भांति हम धर्म सीखते हैं। एक पोल से पार्ट, तो पोलरिटी अलग है जैसे एक आदमी गणित सीखता है उसी तरह प्रेम नहीं सीखता जैसे एक आदमी व्याकरण सीखता उसी तरह कविता नहीं सीखी जाती चीजें अलग है इनकी दिशाएं अलग है जो एक दिशा में सीखने जैसा लगता है दूसरी दिशा में घातक है जिसे और सब चीजें सीखते हैं उनका रास्ता एक ही है शब्द सीखिए सिद्धांत सीखिए तर्क सीखिए संग्रह करिए और धर्म का उल्टा रास्ता है तर्क भूलिए शब्द भूलिए संग्रह को त्यागी है वो जो जो ज्ञान इकट्ठा कर रखा उसको छोड़ दीजिए कुछ कारण है इसका इसका कारण यह है कि हमारे भीतर जो छिपा है अगर हम बाहर की चीजें और भीतर ले जाएं तो वो और दबता चला जाएगा इस घर में एक हीरा पड़ा हुआ है इस कमरे के भीतर एक हीरा पड़ा हुआ है और हम बाहर से जमाने भर के कंकड़ पत्थर और फर्नीचर इस कमरे में लेके इकट्ठा करते चले जाए और कहें कि हम उस हीरे को खोजने, खोजने की कोशिश कर रहे हैं और हम जमाने भर की चीजें इस कमरे के भीतर ला रहे हैं और हम कहते हैं कि हम उस हीरे को खोजने की कोशिश में ये सब चीजें भीतर इकट्ठी कर रहे हैं तो कोई भी हमसे कहेगा कि तुम पागल हो हीरा और भी खो जाएगा इस कमरे में जितनी चीजें बढ़ेंगी ही ही हीरे की खोज उतनी मुश्किल हो जाएगी तुम कृपा करके कमरे के भीतर जो फर्नीचर है उसको बाहर करो वहां जो भीतर सामान उसको भी कमरे के बाहर ले आओ ताकि अंत में अकेला हीरा ही भीतर रह जाओ और तुम देख सको कि वो कहां और क्या है जब हम कहते हैं कि ज्ञान आत्मा का गुण है तो उसका मतलब यह कि ज्ञान आत्मा में भीतर है उसे कहीं से लाना नहीं और जो जो हम ला रहे हैं उसकी भीड़ में उसको खोजना मुश्किल हो जाए जो जो हम इकट्ठा कर रहे हैं उसकी भीड़ में उसे खोजना मुश्किल हो जाए स्मृति सब बाहर से आती है और आत्मा का ज्ञान भीतर है तो सारी स्मृति हिंड्रेंस का काम करती है वो सब चीजें इकट्ठी कर देती धीरे धीरे खोजना मुश्किल हो जाता है कि कहां है वो ज्ञान जिसको हम भीतर कहते तो उल्टी प्रक्रिया है घर का फर्नीचर बाहर कर देना धीरे धीरे धीरे सब अलग कर देना तब वही रह जाएगा जो अलग नहीं किया जा सकता तब वही रह जो है तब वही रह जाएगा जो इसल है तब वही रह जाएगा जो सारभूत है मेरा है तब वही रह जाएगा जो आत्मा का गुण है तब घर की चीज ही घर में रह जाएगी बाहर की चीजें सब बाहर कर दी गई तब होगा तभी पहचान आएगी तभी दिखाई पड़ेगा कि अरे ये है एक इलिमिनेशन चाहिए ना एक, एक धीरे धीरे धीरे धीरे, धीरे चीजों को हटाए जाना तो वो प्रकट हो सकता है कुछ और आपको पूछना हो किसों तो का आप अपने प्रश्न करिए उनको छोड़ फिर का ही प्रश्न है तो अपने ही तो उसको अपने ही कहिए हाँ अपना ही होगा हाँ। हाँ। आपके अनुसार बिल्कुल इसीलिए इसलिए मैं चिंता तो भी करता हूँ तो भी हाँ। अपना ही होगा क्योंकि तो ऐसा है कि आपने जो पहले प्रश्न ऐसा किया कि इनको छोड़ दीजिए कुछ वजह से कह रहा हूँ मैं छोड़ इसलिए नहीं रहा कि क्योंकि अब भी झगड़ा खड़ा हो जाएगा इसका कि अभी वो कहेंगे कि मेरा भाव ही नहीं था आप उसको छोड़ दीजिए उनका भाव जो है वो ये नहीं कर रहे तो थे उनका क्या भाव था या नहीं ये कहने अच्छी बात कि प्रश्न कुछ इस प्रकार से था जैसे कि आप जो कुछ कहते हैं वो क्या बिल्कुल एक नवीन बात है या कि कहने का ढंग तो मैंने क्या कहा उससे आपको ख्याल में नहीं आया मुझे ध्यान में है कि सत्य जो है वो सबका अलग अलग है तो से नया है इसलिए तो वो सवाल ही नहीं उठता पुराने का प्रश्न ही सवाल ही नहीं, नहीं उठता तो इस बात को मानते हुए भी इस बात के ऊपर आपने संगित किया की कि चाहे काम चलाओ दृष्टि से ही देखें हमारे जो दृष्टिकोण है सब के प्रति उनमें हम कुछ साम्यता या कुछ इकट्ठे फल का भाव लाते हैं उसी संदर्भ में कुछ पुराने यदि उस पर विचार करें तो जैन धर्म में जनते अधिकांशकार और केवल इन दोनों का ध्यान मुझे एकदम तब आया जब आप कह रहे हैं कि ठीक का अपना अपना करते हैं <laughs> और जब व्यक्ति ने अपना सकल ज्ञान कर लिया तब उसको लगता है कि सब जो आते थे अलग अलग तो वो भी ठीक थे और इसी संदर्भ में त्यागवाद भी आ जाते हैं तो ये तीनों जो हैं। इस संदर्भ में कोई वाद नहीं आएगा इस संदर्भ में कोई वाद नहीं आएगा क्योंकि वाद की मान्यता सत्य को व्यक्ति से मुक्त करने की वाद की मान्यता इज्म की मेरा मतलब समझे ना स्यात तो आ सकता है वाद नहीं आ सकता क्योंकि वाद की मान्यता यह है कि सत्य ना मेरा है ना आपका सत्य एक वाद है एक थीरी है एक सिद्धांत है स्यात तो आ सकता तो मैं कह रहा हूं कि स्यात है उसमें लेकिन जैन नहीं आ सकते वो सब वाद है वो सब वाद है मेरा मतलब आप सुनिए ना हमारी क्या हमारी क्या कठिनाई है हमने तो सत्य के संप्रदाय बनाए हुए हैं वाद बनाए हुए हैं और हमारा आग्रह यह होता है जब भी हम कोई चीज समझे तो वो किसी बात के भीतर समझे वाद के ढांचे में समझे उसमें सरलता होती है। समझने सरलता में क्या? समझने में सरलता इसलिए होती है इसलिए होती है कि वाद को हम समझे हुए हैं ये चीज भी उस ढांचे में जाके बैठ जाती है ये कोई फॉरेन एलिमेंट नहीं होता तकलीफ नहीं देता ठीक है वाद हो गया बात खत्म हो गई लेकिन मेरा कहना यह समझने का रास्ता नहीं है यह ना समझने का रास्ता है किसी चीज को समझना है तो उसे सीधा इमीडिएट और डायरेक्ट समझना चाहिए बीच में वाद नहीं लेना चाहिए क्योंकि जैसे ही वाद लिया वैसे ही ना समझी शुरू हो गई क्योंकि एक चीज के समझने की जगह अब दो चीजों के बीच मेल बैठाने की भी शुरुआत हो गई और मैं कहता हूं कि दो चीजों के बीच आंतरिक मेल नहीं है नहीं हो सकता तो महावीर को स्यात की भावना प्रोबेबिलिटी की जो भावना होगी कि हर चीज सत्य हो सकती है वो जो महावीर का अनुभव वो मेरा नहीं हो सकता आपका भी नहीं हो सकता ये अनुभव भी जब मेरा होगा तो मेरा होगा और आपका होगा ये अनुभव भी इसके लिए भी तीन आदमी मिलके बात खड़ा नहीं कर सकते और इसलिए आप जान के हैरान होंगे कि दुनिया में आज तक जो लोग जिनको हम कहते हैं जिन्होंने सत्य जाना उनका आपस में आज तक कोई समूह नहीं बन सका समूह सब असत्य के समूह है महावीर और बुद्ध एक ही साथ जिंदा हैं, एक ही प्रदेश में लेकिन दोनों का कोई समूह नहीं बन सका थोड़ा सोचने जैसा है कि क्या एक बार तो यह हुआ कि महावीर और बुद्ध एक ही धर्मशाला में ठहरे हुए एक कोने में महावीर एक कोने में बुद्ध और ऐसा तो अनेक बार हुआ कि एक ही गांव में दो दिन पहले महावीर गुजरे दो दिन बाद बुद्ध लेकिन इन दोनों के बीच कोई जोड़ नहीं बन सका तो या तो हम समझें कि बड़े अहंकारी इनमें जोड़ नहीं बनता जो बात बिल्कुल झूठी है कोई अहंकारी नहीं या तो हम यह कि बड़े जिद्दी हैं बड़े वादी हैं कि मैं जो कहता हूं वही सही है ऐसी भी कोई वजह नहीं मालूम होती फिर बुनियादी वजह क्या है बुनियादी वजह मेरी दृष्टि में यह है कि वो वो हो ही नहीं सकता वह असंभावना है तो भीड़ इकट्ठी होती उनकी जो नहीं जानते वाद बनता है उनसे जो नहीं जानते धर्म बनते हैं उनसे जो नहीं जानते हैं जो जानते हैं वो हमेशा व्यक्ति का सुगंध है उनका धर्म उनके साथ लीन हो जाती है कुछ बचने रह जाता पीछे परफ्यूम की ख्याल पर रह जाती एक, एक सुगंध आई थी कभी और गई महावीर हवा हो जाते हैं बुद्ध हवा हो जाते हैं जैन धर्म बचा रह जाता बुद्ध धर्म बचा रह जाता है यह के पंथ हुए ज्ञानी तो विलीन हो जाता है और उसका ज्ञान उसके साथ तुरोहित हो जाता है जैसे फूल गया उसकी सुगंध भी उसके साथ गई मेरा कहना यह है कि अनुभव महावीर का अनुभव महावीर के साथ आता है और महावीर के साथ विदा हो जाता है पीछे कुछ रेखा भी नहीं बच जाती जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं पीछे को कोई पैर के चिन्ह भी नहीं छूट जाते तो सत्य के आकाश में जो भी उड़ता है पीछे कोई लकीर भी नहीं छूट जाती लेकिन हम जो सत्य के आकाश से बिल्कुल परिचित नहीं हम बात खड़े करते हैं हम पंथ खड़े करते हैं हम शास्त्र खड़े करते हैं हम संप्रदाय खड़ा करते हैं और फिर इस संप्रदाय की भाषा में हम हर नई चीज को देखने की कोशिश करते हैं जो और भी गड़बड़ हो जाती और इसका परिणाम यह होता है इसका परिणाम यह होता है कि जब भी किसी व्यक्ति को किसी के जीवन में सत्य का कोई अनुभव होगा तो सारी दुनिया में उस अनुभव की कोई स्वीकृति नहीं होगी मौजूद में क्योंकि उन सब के जो लोग हैं दुनिया में उन सब के अपने संप्रदाय पकड़े हुए तो क्राइस्ट जब पैदा होते हैं तब कोई स्वीकृति नहीं क्राइस्ट को तब उनका समाज उनको सूली पे लटकाता है आज 2000 साल बाद हजारों लोगों की स्वीकृति है लेकिन अभी क्राइस्ट वापस आ जाएं फौरन अस्वीकार हो जाएंगे क्योंकि वह जो ढांचे डेड ढांचे जो बनाकर रखे सिद्धांत के उसमें कहीं पकड़ में आना बहुत मुश्किल है जीवन को कहीं भी ढांचों में नहीं पकड़ा जा सकता सत्य को भी ढांचों में नहीं पकड़ा जा सकता अनुभव में और अनुभव कोई ढांचा नहीं इसलिए न तो वाद न जैन न हिंदू न मुसलमान आप और जीवन इतना काफी है मैं और जीवन और मेरे और जीवन के संबंध में दो नाते हो सकते हैं या तो मैं और जीवन के संबंध में अज्ञान का नाता है और या मेरे और जीवन के संबंध में ज्ञान का नाता है या तो मैं जीवन को जीता ही नहीं जानता भी हूं उसमें प्रविष्ट हो गए हम और या मैं जीवन के बाहर खड़ा हूं और नहीं जानता हूं जीवन के और अपने बीच किसी सिद्धांत को भूल के भी मत लाइए क्योंकि वो बाधा ही बनेगा जीवन और आपके बीच ये कितनी तरकीबें लेकिन हम निकाल लेते हैं और फिर घूम घूम के उनके साथ हिसाब बिठाते रहते हैं और समय खराब करते रहते हैं जैसे आपको यह ख्याल आ गया शायद वाद का एक मुसलमान यहां बैठा होता उसको यह ख्याल नहीं आ सकता था कि आप सोचते हैं आ सकता उसको ख्याल नहीं आ सकता मेरा मतलब ये उसको ख्याल में नहीं आता हां मेरा मतलब उसको ख्याल में शायद नहीं आता उसको शायद कुछ और ख्याल में आता शायद कुरान की कोई कड़ी ख्याल में आ जाती क्या आपकी बात क्या उससे मेल खाती एक ईसाई यहां बैठा हो तो उसको कुरान भी याद नहीं आया एक कम्युनिस्ट बैठा हो तो ना कुरान याद आएगा ना सैदवाद याद आएगा ना गीता याद आएगी उसको तो मार्क्स की कैपिटल में शायद कुछ लिखा हो तो ख्याल में आए कि, कि क्या आपका मतलब यह है और ये जो याददाश्त आ रही है ये आपने जो स्मृति इकट्ठी की है उससे आ रही न इससे महावीर का संबंध है ना सैदवाद का संबंध मेरा मतलब समझ लेना आपने बचपन से अब तक एक स्मृति इकट्ठी की है एक स्टोरी इकट्ठा हुआ है जानने का शब्दों का सिद्धांतों का संस्कारों का एक एक संग्रह है भीतर वो संग्रह हमेशा इस कोशिश में रहता है कि कोई भी चीज जो आती है जिंदगी में वो संग्रह से मेल खानी चाहिए तो संग्रह स्वीकार करता नहीं तो संग्रह स्वीकार नहीं करता। क्योंकि संग्रह हमेशा खतरे में है अगर ऐसी कोई चीज आती है जो संग्रह की बिल्कुल उल्टी है या भिन्न है तो दो ही रास्ते हैं या तो वो चीज बचेगी या संग्रह को टूटना पड़ेगा तो ंग्रह जो माइंड की जो मेमोरी है वह हमेशा सेल्फ डिफेंस में, में हमेशा खड़ी हुई है वो कोशिश कर रही है कि मेरी अपनी रक्षा होनी चाहिए मैं टूट ना जाऊं मैं गड़बड़ ना हो जाऊं मैंने जो जाना है वो कहीं गड़बड़ ना हो जाए तो जब भी कोई नई अनुभूति कोई नया शब्द कोई नया ख्याल जीवन का कोई भी नया रूप सामने आएगा वह अनुभूति जल्दी से उसको मेल करने की कोशिश करेगी या तो मेल करेगी या रिजेक्ट करेगी लेकिन उसको छोड़ नहीं देगी कि जैसा वो है छोड़ दे अगर वैसी हम छोड़ते चले जाएं, तो अनुभूति रोज स्मृति को नया करती जाएगी रोज स्मृति का कचरा हटता चला जाएगा हटता चला जाएगा और रोज स्मृति भी नई होती चली जाएगी एक क्षण ऐसा आना चाहिए जब मैं और जीवन के बीच कोई स्मृति बाधा ना देती हो तो, तो कोई अनुभव हो सकता है नहीं तो अनुभव नहीं हो सकता तो मुझे इसकी फिक्र नहीं कि वो मेल खाए कि नहीं खाए मुझे इस बात की फिक्र है कि आपके मन में ख्याल क्यों आता है उसको हम मिलाए कंपेयर करें सिमिलरिटी खोजें क्यों आपके भीतर मेरा मतलब आप समझे ना मैं... हमारे भीतर तो ना ये क्यों हाँ वो एक कंडीशनिंग है वो, वो है एक और क्या इस रूप से नहीं इसका विचार कर सकते हैं। जो व्यक्ति व्यक्तित्व जिसकी बात को विदर्शित करते हैं क्योंकि वो सत्यम से है इसीलिए हम से सत्य का भी अनुरोध करते हैं इसीलिए उसको अपने अनुभव के साथ ही आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं उस समृति को मैं तो ये नहीं मानता कि स्मृति जो है वो निरा अकाठी स्मृति भी समय समय पर मॉडिफाई होती है तो रिएक्शन जो होता है उसके साथ भी बदलती है बदलनी चाहिए तो यदि वो बदलेगी तो, तो उसका ये रहेगा की जो जो भी अनुभव हमारे होते जाएंगे वो भी कुछ उस, उसमें प्रभाव अपना डालते हैं ना तो मेरा मतलब तो जो जो अनुभव हमारे सामने आते रहते हैं जब जब और जैसे जैसे वे अपना कुछ जोड़ करके जो भी अनुभव और बंधन में आप कहीं कहीं के बांधते जाते हैं जो भी अनुभव सामने आता है उसे देखने के ढंग का फर्क है उसको आप स्मृति के माध्यम से देखते हैं या सीधा देखते हैं, इसको समझ समझने मेरे पास स्मृति है आपके पास स्मृति है होनी चाहिए होगी जीवन के लिए जरूरी हिस्सा है लेकिन जैसे आप आए मेरे सामने तो मैं आपको मेरी जो कल तक की स्मृति है उसको बीच में पर्दा बना के आपको देखता हूं या उसे एक तरफ पड़ा रहने देता हूं आपको सीधा देखता हूं और जो अनुभव होता है वो अनुभव तो अपने आप स्मृति में जुड़ जाएगा उसको जोड़ने की जरूरत नहीं लेकिन क्या मैं नए को सीधा देखता हूं या स्मृति के माध्यम से देखता हूं इन दोनों में ही बुनियादी फर्क है अगर स्मृति के माध्यम से देखते तो नए को आप देख ही नहीं पाते हैं आपने चश्मा पहन लिया एक और उस चश्मे के रंग आपको दिखाई पड़ते नए के नहीं दिखाई पड़ते कि नए में क्या रंग है बुद्ध एक सुबह एक आदमी आया ना समझ ले, इसको थोड़ा समझ ले। बुद्ध के पास एक आदमी आया एक दिन सुबह बहुत क्रोध में है उसने बुद्ध के ऊपर थूक दिया उन्होंने चादर से उस थूक को पहुंच लिया और उस आदमी से कहा कि और कुछ कहना हो तो कहो वो आदमी भी हैरान हो गया क्योंकि ये उसने कुछ कहा नहीं था सीधा थूका था का शिष्य आनंद वह भी बहुत बेचैन और क्रोध से भर गया और उसने कहा कि आप क्या कह रहे हैं वह आदमी थूक रहा है आप उस तरह और कुछ कहना हो तो कहो तो बुद्ध ने कहा कि जहां तक मैं देख पाया है वो इतने क्रोध के आवेश में है कि शब्द से प्रकट नहीं कर सकता उस बात को जो कहना चाहता है तो थूक के प्रकट कर रहा है मैं समझ गया कहा कि मैं समझ गया मैं उसको देख रहा हूं तो इतने क्रोध में है कि जो बात कहनी है शब्द असमर्थ है थूक के कह रहा है। मैं समझ गया तो इसलिए मैं पूछता हूं कि और कुछ कहना हो तो कहो और आनंद से उसने कहा कि आनंद लेकिन तू इस आदमी को नहीं देख रहा तुझ पे किसी ने कभी थूका होगा या किसी ने कभी किसी पे थूका होगा तू उस स्मृति के माध्यम से देख रहा है इस आदमी को क्योंकि अपमान कर रहा है मैं तो सीधा देख रहा हूं मैं भी स्मृति के माध्यम से देखू तो शायद मुझे ऐसा लगे मैं सीधा देख रहा हूं इस आदमी को वो आदमी तो बेचैनी में पड़ गया इन दोनों की बात सुन के उसे तो कुछ कहने को नहीं सूझा कि क्या कहे वो क्या न कहे वो वापस चला गया लेकिन रात भर सो सोने साका पस्ताया और उसे ख्याल आया कि मैंने कैसे आदमी पर थूका भूल हो गई ये तो गलत हो गया ऐसे आदमी पर जिसने यह पूछा थूकने पर कि और क्या कहना है जो मुझे इतनी समझने की कोशिश किया थूकते क्षण में भी थूकते क्षण में भी जो कहीं भी व्यक्तिगत नहीं हुआ वहां भी निर्वैयक्तिक तथस्थता से देखने की कोशिश की कि घटना क्या घट रही है दूसरे दिन सुबह गया माफी मांगने पैर पर सिर्फ पैर पर सिद्ध रखा होगा मुझे माफ कर दे मुझसे कल भूल हो गई तो बुद्ध ने कहा कि कल की बात कल समाप्त हो गई मैं किसको माफ करूं तुम वो आदमी नहीं जो कल आए क्योंकि कल जो आदमी आया था वो थूकता था आज जो आदमी आया वो क्षमा मांगता है तुम वो आदमी नहीं जो कल आए थे क्षमा मैं किसको करूं और मैं भी वो आदमी नहीं जो कल था 24 घंटे गंगा का बहुत पानी बह गया और अब 24 घंटे वही रुका रहा हूं वही रुका रहा हूं जहां तुम थूक के गए तो 24 घंटे पीड़ा कौन झेले मेरा मतलब आप समझ रहे हैं अब वो उस आदमी से कहते हैं कि तुम वो आदमी नहीं जो थूक गया था क्योंकि थूकने वाला आदमी कुछ और ही था जो आया था उसकी आंखें तो जल रही थी तुम्हारी आंखों में तो आंसू भरे हुए क्षमा के और प्रायश्चित के तुम वो आदमी नहीं मैं किसको क्षमा करूं आनंद से कहने लगे कि आनंद लेकिन मैं अगर कल की स्मृति से देखूं कि यही आदमी कल मुझ पर थूक गया था तो ये आदमी तो विलीन हो जाएगा यहां से और इस स्मृति मेरे सामने खड़ी हो जाएगी वही आदमी लाल आंख वाला जो क्रोध से भरा हुआ थुक रहा है मेरे ऊपर तब मैं उस स्मृति के माध्यम से क्या इसको देख पाऊंगा जो ये आज होकर आया है क्या इसके ये आंसू मुझे दिखाई पड़ेंगे क्या इसकी ये ये क्षमा की भावना दिखाई पड़ेगी क्या इस आदमी को मैं पहचान पाऊंगा नहीं पहचान पाऊंगा क्योंकि तब सीधा देख ही नहीं पाऊंगा स्मृति मेरे बीच में हम रोज में जीवन के छोटे छोटे अनुभव को भी स्मृति के पर्दे के बीच से देखते हैं और इसलिए जीवन का सीधा इंपैक्ट सीधा संपर्क हम पे नहीं हो पाता अनुभवों का भी नहीं हो पाता शब्दों का भी नहीं हो पाता व्यक्तियों का भी नहीं हो पाता मैं जो कह रहा हूं वो कुल इतना कह रहा हूं स्मृति में तो मॉडिफिकेशन होंगे वो अपने आप होंगे आपको करने नहीं है वो तो आपका अनुभव आएगा और स्मृति में जाके जुड़ेगा और मॉडिफाई करता रहेगा उसको आपको कुछ भी करना नहीं आपने किया तो गड़बड़ होगी ना करेंगे तो जो चाप होगा आप खाना खा लेते फिर पचाते नहीं फिर वो पचता है अगर आपने पचाने की कोशिश की तो बीमार पड़े आप खाना ले गए गले तक जाता है इसके बाद फिर आपका कोई संबंध नहीं है फिर वो पचता है और खून बनता है वो आपको नहीं बनाना है ठीक वैसे ही अनुभव आपके मस्तिष्क में भीतर प्रविष्ट हो जाए फिर तो वो स्मरती में जाएगा पचेगा मॉडिफाई करेगा सब कुछ करेगा वो आपको नहीं करना वो आपका संबंध नहीं हो उससे वो तो सारी की सारी ऑटोमेटिक प्रोसेसेस है जो हो रहा है आपको तो इतना करना है कि दरवाजे के भीतर प्रवेश हो जाए भोजन मुंह में चला जाए इतना भर यानी इतना आपने नहीं किया तो पेट पचाने का काम नहीं कर सकेगा आप इतना ही कर लें कि भोजन उठा के मुंह तक पहुंचा दें प्रेम से मुंह तक विदा कर दें उसको फिर इसके बाद जो होना वो हो जाएगा स्मृति के मामले में भी यही सत्य है स्मृति के द्वार पर जो चेतना साक्षी है वो द्वार है जहां से अनुभव भीतर आते हैं उस साक्षी के द्वार पर स्मृति खड़ी हो जाए तो गड़बड़ शुरू हो गई क्योंकि वो द्वार अवरुद्ध हो गया वो फिर बिल्कुल ओपन नहीं रहा कोई भी स्मृति बीच में आके पक्ष बनती है बाधा बनती है क्लोजिंग बनती है अवरुद्ध करती है तो जो मैं कहा हूं, वो कुल इतना आपकी कंडीशनिंग है वो है उस कंडीशनिंग को बीच बीच में खड़े नहीं होना चाहिए प्रतिपल जीवन को सीधा आने दे न महावीर बीच में खड़े हो न बुद्ध खड़े हो न आप खड़े हो न मैं खड़ा हो जाऊं कोई खड़ा ना हो इस चित्त का द्वार बिल्कुल खुला है और जीवन के स्वागत के पूरे भाव उसमें है वो जीवन को आने दे रहा है ऐसा जो अनुभव है एक दिन धीरे धीरे धीरे धीरे चित्त को इतना स्पष्ट दर्पण की तरह कर देगा कि उस पर कोई बाधा नहीं रह जाएगी तब जीवन का पूरा साक्षात भी हो सकता है वह साक्षात सत्य है और वो साक्षात हमेशा सा नया है जब हो रहा है तब बिल्कुल ही नया हो रहा है अगर हम गौर से देखें तो जीवन में कुछ भी पुराना नहीं सिवाय मनुष्य की स्मृति को छोड़कर अगर आदमी पृथ्वी पर ना हो तो पृथ्वी पर कुछ पुराना है जो पत्ता रात था वो सुबह नहीं रहा जो नदी कल इस घाट पर थी वो यहां नहीं रही सब भागा जा रहा है सब बदला जा रहा है सब परिवर्तित हुआ जा रहा आदमी की स्मृति एक अद्भुत इजाद है वो नहीं भागती वो नहीं वो रुक जाती वो ठहर जाती वो खड़ी हो जाती जो चीज खड़ी हो जाती है जो चीज मर जाती है जो डेड हो जाती है वो स्मृति में संघित होती चले जाती तो स्मृति डेड कलेक्शन है अतीत का बीते हुए का और बीते हुए मृत के माध्यम से जो जीवित को देखता है वो भूल में पड़ गया इसको मैं ध्यान कहता हूं जीवन को सीधा देखना स्मृति के बिना सहारे के इसको मैं मेडिटेशन कहता हूं और ये जितनी शुभ होती जाएगी जितनी शुक्ल होती जाएगी उतना ही सत्य का अनुभव खड़ा होता चला जितनी निर्मल होती चली जाएगी जितनी इनोसेंट होती चली जाएगी इधर देखें बच्चा इनोसेंट होता क्यों बच्चे पास के पास स्मृति नहीं बूढ़ा इनोसेंट नहीं बूढ़े के पास स्मृति और कोई फर्क नहीं बूढ़े और बच्चे में कोई फर्क एक छोटे से बच्चे में और एक बूढ़े में कोई फर्क है एक बात का फर्क है बूढ़े के पास स्मृति है बच्चे के पास स्मृति नहीं तो बच्चे को हम कहते हैं सरल निर्दोष बूढ़ा होता जटिल कठिन उलझा हुआ लेकिन बूढ़ा अगर स्मृति से मुक्त हो जाए या स्मृति को एक कोने सरका दे तो बच्चे जैसा सरल हो गया और तो कोई कठिनाई नहीं थी और कोई जटिलता नहीं थी तो बुढ़ापे में फिर बचपन को पा लेना या रोज बचपन को बनाए चले जाना मिटने ना देना यह साधक की स्थिति है कि वो अपने इनोसेंस को बचाता हुआ चला जाए कोई शब्द कोई सिद्धांत कोई अनुभव बाधा ना दे वो इतना ही सरल रहे जैसा पहले दिन बच्चा था उस दिन था तो सत्य का अनुभव हो सकता है क्या कुछ पूछ रहा है किसका किसका लिखा हुआ है और किसका है मैं तो नहीं कोई किसने पूछा हुआ नहीं कोई कहे नहीं किसने पूछा हुआ है तेरा है अरे बढ़िया ना ना वो पीछे है नीचे नहीं गया ठीक न मैं इसलिए पूछता हूं कि मेरे लिए प्रश्न भी व्यक्तिगत अर्थ रखते हैं और जब तक मुझे ख्याल में हो कि कौन तब तक सीधा मेरा संबंध नहीं बन पाता ये पूछा हुआ है नहीं नहीं नहीं पूछने वाला मौजूद है आप <laughs> ये पूछा हुआ है कि जीवन में प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए या मानसिक शांति के लिए अपना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता कुछ त्याग करना पड़ता या कि ये कुछ और ढंग से भी प्राप्त की जा सकती है शांति और जीवन की प्रसन्नता कुछ भी त्याग नहीं करना पड़ता त्याग तो जिस चीज के लिए भी करना पड़ता है उससे दुख ही मिलेगा उससे सुख नहीं मिल सकता कभी भी दो तीन बातें समझ लो पहली बात जिस चीज के लिए त्याग करना पड़ता है उससे दुख ही मिलेगा उससे सुख नहीं मिल सकता शांति भी नहीं मिल सकती लेकिन कुछ चीजें मिलती हैं तो कुछ चीजें छूट जाती हैं त्याग करना नहीं पड़ता है त्याग हो जाता है जिस चीज के मिलने से किसी चीज का त्याग हो जाता है उससे आनंद मिल सकता है इन दोनों का फर्क समझ लेने चाहिए त्याग करना और त्याग हो जाना तुम अपने हाथ में कंकड़ पत्थर लिए चली जा रही हो और कोई तुम्हें समझाता है कि ये ये कंकड़ पत्थर है इनको छोड़ दो तुम करते हुए ये है ये हीरे हैं ये मोती हैं मैं इनको छोड़ नहीं वो तुमसे कहता है कि नहीं छोड़ दो तो तुम्हें हीरे मोती मिल सकते हैं अब उन हीरे मोतियों का तुम्हें कोई पता नहीं कि वो कहां है क्या है तुम्हारा प्राण डरता है क्योंकि हाथ में जो है वो तो कम से कम है छोड़ने पर पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा जिसकी बात की जा रही वह है भी या नहीं तुम्हें उसका कोई अनुभव नहीं अगर किसी की बात में आ या लोभ में आके तुम ये कंकड़ पत्थर छोड़ दो तो तुम्हारे खाली हाथ तुम्हें जब तक खाली है पीड़ा ही देंगे और इनके छोड़ते ही तुम्हें उन हीरे जवाहरातों की कल्पना नहीं आएगी जो तुमने जाने ही नहीं है तुम्हें इन्हीं की याद बार बार आएगी जो छूट गए क्योंकि वो तुम्हारे परिचित थे साधु सन्यासी को परमात्ता नहीं दिखाई पड़ने लगता है जो घर द्वार पीछे छूट गया वो याद आता है वो जो पीछे छूट गया क्योंकि वो जाना हुआ है याद उसकी आ सकती है जो परिचित है जो अपरिचित उसकी कोई याद ही नहीं होती कोई उसकी कोई स्मृति नहीं होती उसको याद कैसे करो एक बहुत बड़े साधु थे वो पंद्रह वर्ष छोड़कर चले गए परिवार को पत्नी को फिर काशी में थे पंद्रह वर्ष बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हुई तो उनके मित्र वहां इकट्ठे थे और उन्होंने खबर दी तार पहुंचा कि आपकी पत्नी चल बसी तो उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ झंझट छूटी मुझे किसी ने आके कहा कि उन्होंने ऐसा कहा कितने त्यागी आदमी है मैंने कहा कि मेरे लिए तो बड़ी गड़बड़ हो गई जिस पत्नी को पंद्रह साल पहले छोड़ गए वो अभी तक झंझट थी उसके मरने पर पंद्रह साल बाद ये साधु कहे कि अब मेरी झंझट छूटी तो बड़े आश्चर्य की बात है क्योंकि तो उस पत्नी को छोड़े पंद्रह साल हो गए न उस गांव हो गए ना उस पत्नी के पंद्रह साल से उस परिवार से कोई संबंध नहीं रहा उसके मरने पर ये आदमी कहे कि चलो झंझट छूटी तो झंझट मौजूद थी पंद्रह साल तक कहीं भीतर झंझट चलती थी झट थी और जब पत्नी के पंद्रह साल छोड़ने पर यह नहीं छूटी थी तो मरने से कैसे छूट जाएगी क्योंकि पंद्रह साल से मरी थी पत्नी मरे के बराबर और जिस पत्नी के मरने पर न तो दया आई न दुख आया न प्रेम आया न पीड़ा आई न सहानुभूति आई बल्कि यह ख्याल आया कि झंझट छूटी जरूर इस आदमी ने पंद्रह साल में कई दफा सोचा होगा कि पत्नी मर जाए यह असंभव है इसने ना सोचा इसने सोचा होगा कि पत्नी मर जाए तो अच्छा अब बड़े आश्चर्य की बात है कि पत्नी को छोड़ के भी यह आदमी उलझा है पत्नी से वो ख्याल पंद्रह साल पीछे ठहरा हुआ रह गया है पत्नी छोड़ी है इसलिए पत्नी छूट जाती बात दूसरी थी छोड़ जिस चीज को हम छोड़ेंगे वो घाव की तरह जैसे कच्चे पत्ते को हम वृक्ष से तोड़ लें। एक घाव छूट गया पीछे पत्ते को भी पीड़ा हुई वृक्ष को भी पीड़ा हुई तोड़ने वाले ने भी हिंसा की लेकिन एक सूखा पत्ता वृक्ष पर है हवा आती है पत्ता उड़ जाता है सूखा पत्ता है न पत्ते को पता चलता है कि मैं टूट गया क्योंकि जो सूख गया उसको पता नहीं चल सकता अब टूटने का न वृक्ष को पता चलता कि एक पत्ता टूट गया क्योंकि जो सूख गया वो टूट ही गया था अटका था हवा ले उड़ा के कुछ पता किसी को नहीं चलता न किसी से हिंसा हुई न कहीं कोई घाव छूटा न कहीं कोई पीड़ा हुई एक पत्ता हवा ही और गिर गया कहीं दुनिया में कोई खबर ना हुई कि एक सूखा पत्ता गिर गया तो जीवन में सच्चा त्याग तो सूखे पत्ते की तरह होता है और झूठा त्याग कच्चे पत्ते की तरह होता है तो जिसको छोड़ना पड़ता है जिसको तुम कहते हो सेक्रीफाइस करना पड़े बस गड़बड़ शुरू हो गई परेशानी शुरू हो गई सेक्रीफाइस भूल के मत करना कभी किसी चीज को छोड़ना मत लेकिन जीवन में श्रेष्ठतम चीजें कैसे पाई जा सके इसके उपाय करना और जब भी कोई श्रेष्ठ चीज तुम्हें मिलेगी तो उसकी जगह जो सब्स्टिट्यूट था अश्रेष्ठ का वो छूट जाएगा वो छूट जाएगा अशांति छोड़ नहीं सकती हो तुम लेकिन शांति पा सकती हो और शांति पालो तो अशांति छूट जाती है धन कोई छोड़ नहीं सकता लेकिन धर्म पा सकता हो धर्म पाले तो धन छूट जाता है लेकिन हम क्या करते हैं उल्टे चक्कर में पड़े एक आदमी सोचता मैं धन छोड़ दूं तो धर्म पा लूंगा मैं घर छोड़ दूं तो भगवान मिल जाएगा मैं ये छोड़ दूं तो वो हो जाएगा मैं ये छोड़ दूं तो ये हो जाएगा ये छोड़ने की भाषा ही गलत है पाने की जीवन की सच्ची भाषा पाने की भाषा है जीवन की सच्ची भाषा छोड़ने की भाषा नहीं छोड़ने की भाषा मृत्यु की भाषा है जीवन की भाषा नहीं है इसलिए छोड़ने वाला धीरे धीरे मरता है सुख छीन होता है मिटता है उदास होता है दुखी होता है कहीं पहुंचता नहीं तो जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसे पाने की कोशिश करना है और उसको जैसे जैसे पाने की दिशा में आगे बढ़ोगी वैसे वैसे तुम्हें पता चलेगा जैसे सभी ये कमरा है कल हम इससे अच्छा फर्श यहां ले आए तो तुम क्या करोगी फिर इस फर्श को यहां से हटा देना पड़ेगा लेकिन तब इसकी याद नहीं आएगी क्योंकि इससे बेहतर फर्श यहां बिछा दिया गया है ये चुपचाप कोने में हट जाएगा एक कोने में अंधेरे कमरे में चला जाएगा इसका किसी को पता नहीं चलेगा तुम तुम्हें दिखाई पड़ जाए तो हाथ के पत्थर तुम छोड़ दोगी हीरे भर लोगी, तुम्हें ख्याल भी नहीं आएगा कि मेरे हाथ में रंगीन पत्थर थे और मैंने त्याग कर दिया तो इस मामले में, में मेरा बहुत जोर है और वो यह है कि हमेशा पाने की भाषा में विधायक भाषा में सोचना जीवन में श्रेष्ठ उपलब्ध होता चले निक्रस छूटेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब छूट गया वैसे जैसे नई साड़ी तुम खरीद लाई हो पुरानी साड़ी सूट केस के इसके बाहर हो गई है तुम्हें कभी पता नहीं चला कि वो कब बाहर कर दी गई न उसकी पीड़ा रह गई पीछे न ख्याल रह गया न ये भाव रह गया कि मैंने त्याग कर दिया ये भी भाव नहीं पीछे रह गया दूसरा पूछा हुआ है कि कोई व्यक्ति आवश्यकता से अधिक सेंटिमेंटल हो तो यह कहां तक उचित है इसे कैसे दूर किया जाए दूर करने की कोई जरूरत नहीं है जीवन में जो भी है उसका उपयोग करने की जरूरत है इसको समझ लेना ख्याग से हर आदमी के पास संपदा है कोई आदमी बहुत बौद्ध देखे इंटेलेक्चुअल है कोई आदमी बहुत सेंटिमेंटल है भावुक है कोई आदमी बहुत प्रेमी है कोई आदमी बहुत बहादुर है कोई आदमी बहुत क्रोधी है कोई आदमी बहुत लोभी है ये घटनाएं हमारे भीतर है तौर से लोग कहेंगे कि इसको छोड़ो उसको छोड़ो ये करो वो करो मैं ये कहता हूं जो तुम्हें मिला है उसका सम्यक उपयोग करो भावुकता का भी सम्यक उपयोग है राइट यूज है और क्रोध का भी अशांति तक का भी ठीक उपयोग है इन्हें जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका ठीक उपयोग ना हो और यह भी आश्चर्य की बात है कि जिस चीज का आप ठीक उपयोग करना शुरू करो वो धीरे देर धीरे ठीक में परिवर्तित होनी शुरू हो जाती है अगर कोई व्यक्ति क्रोध का ठीक उपयोग करे तो वो एक दिन क्षमा पर पहुंच जाएगा क्षमा क्रोध का अंतिम ठीक उपयोग अब यह तुम्हें एकदम से दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें तो लगता है कि क्षमा उसको मिलती है जो क्रोध को छोड़ देता है क्षमा उसको मिलती जो क्रोध को ट्रांसफॉर्म करता है जो क्रोध को बदलता है रूपांतरित करता है शक्ति तो वही है जो क्रोध में प्रकट होती है वही क्षमा में प्रकट होती तुम यह भी जानकर हैरान होगी कि दुनिया के बड़े क्षमाशील लोग वही हो सकते थे जो बड़े क्रोधी थे नहीं तो क्षमाशील नहीं हो सकते मीडिया का कुछ भी नहीं हो सकता गांधी जैसा आदमी इतने बड़े ब्रह्मचैरी को उपलब्ध हो सकता है क्योंकि गांधी बहुत सक्सुअल है बहुत काम दुनिया में जब भी कोई आदमी महान ब्रह्मचारी हुआ हो तो यह जान ही लेना कि वो उतना ही सेक्सुअल न रहा हो तो ब्रह्मचारी हो नहीं सकता इसको थोड़ा ख्याल में लेना क्योंकि शक्ति जो आदमी बड़े से बड़ा पाप कर सकता है वही आदमी बड़े से बड़ा पुण्य कर सकता है नितय ने एक अद्भुत बात अपनी एक किताब के मोटों में लिखी हुई है उसने लिखा है कि अगर किसी वृक्ष को आकाश छूना उसकी जड़ों को पाताल छूना पड़ता है इसके बिना कोई रास्ता नहीं वृक्ष तो को आकाश छूना हो तो जड़ों को पाताल छूना पड़ता है जड़ें जितनी गहरी जाती हैं वृक्ष उतना ऊपर जाता है जीवन बड़ी अद्भुत बात है जीवन जिसको हम कहते हैं जिससे तुम उदाहरण लिये हो कि अतिभावुक है मेरा चित्र तो अतिभावुकता के अच्छे उपयोग हो सकते हैं बुरे उपयोग हो सकते मेरा अतिभावुक है लेकिन सारा भाव एक अद्भुत प्रार्थना में परिवर्तित हो गया है मीरा साधारण स्त्री नहीं है अति भावुक है क्योंकि अति भावुक ना हो तो अनुपस्थित कृष्ण के प्रति इतने प्रेम की संभावना नहीं यह तो अत्यधिक भावुकता है कि जो अनुपस्थित है वो उपस्थित प्रतीत होने लगे ये, ये साधारण भावुकता नहीं है क्योंकि साधारण भावुकता तो ठोक बजा के देखती दो पैसे की हंडी खरीदती तो बजा के देखती कि भाई ठीक है कि नहीं लेकिन जो नहीं है मौजूद वो प्राणों का केंद्र बन जाए इसके लिए इतना भावुक हृदय चाहिए इतना भावुक चरम स्थिति में लेकिन ये भावुकता प्रेम बन गई ये भावुकता खुशी बन गई ये भावुकता आनंद बन गई ये भावुकता आंसू भी बन सकती थी ये दुख भी बन सकती थी पीड़ा भी बन सकती तौर से पीड़ा बनती है दुनिया के सारे कवि भावुक हैं सारी कविता भाव से पैदा होती नहीं तो उसके होने की कोई गुंजाइश नहीं गणित से पैदा नहीं होती गणितज्ञ कवि नहीं हो सकता उसको कल्पनी नहीं आ सकती ख्याल नहीं आ सकता उसके लिए तो दो दो चार होते हैं और भाव में कभी कभी दो दो पांच भी होते हैं छह भी होते हैं दो दो कुछ भी नहीं होता शून्य भी हो जाता है भाव के जगत का हिसाब बिल्कुल अनूठा है वहां का गणित अलग है तो ये मत पूछो कि भावुकता को कैसे अलग करें ये पूछो कि भावुकता को हम कैसे सम्यक कैसे ठीक दिशा दें अब तुम गृहणी हो तुम किसी को खाना खिलाती हो होटल में जब खाना खिलाया जाता है तो गणितज्ञ की तरह खिलाया जाता है और घर में जब खिलाया जाता तो कभी की तरह खिलाया जाता है तो होटल में खाना परोस जा रहा है वो गणितज्ञ खाना परोस रहा है वहां सब गणित की भाषा है कम से कम खाओ इसकी दृष्टि है कम से कम खर्च में बन जाए इसकी दृष्टि है जितने जल्दी खाने से उठ जाओ इसकी दृष्टि है एक ग्रहणी खाना खिला रही है ये गणित की भाषा में नहीं खिला रही ये कविता की भाषा में खिला रही है जितना ज्यादा खाओ जितनी देर खाओ जितना अच्छे से अच्छा दे सके जितनी देर बिठा सके थाली पर इसकी कोशिश में लगी हुई है तो अब अगर भावुक है गृहिणी और घर में आए मेहमान के प्रति उसकी भावुकता प्रकट होती है पति को खाना खिलाते वक्त प्रकट होती है बच्चों को सुलाते वक्त प्रकट होती है सुबह प्रार्थना करते वक्त प्रकट होती है तो उसकी सारी भावुकता घर को एक मंदिर बना देगी लेकिन उसकी भावुकता कब प्रकट होती है उसका पति उसे सिनेमा नहीं ले जा रहा उसकी भावुकता प्रकट होती है वो छाती पीट कर रो रही वहां सिर्फ हो गई वो सेंटीमेंटल वो कहती है हम सेंटीमेंटल हैं उसकी भावुकता यहां प्रकट हो रही है उसको अच्छी साड़ी नहीं लाई गई तो उसकी भावुकता प्रकट हो रही है वो रो रही है या दुख उठा रही है पीड़ा उठा रही है तो हमारी जीवन की सारी की सारी क्षमताएं कैसे सम्यक होती चली जाएं इस पर ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी और अगर ध्यान रखो तो तुम्हें किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं तुम धीरे धीरे पाओगी कि हर चीज को उपयोग में बदल दिया जा सका है और हर चीज जब उपयोगी हो जाती है तो तुम्हारे जीवन को एक सीढ़ी ऊपर पहुंचा देती है, और जब निरुपयोगी हो जाती तो जीवन को एक सीढ़ी नीचे पहुंचा देती तो इस संबंध में यह ध्यान में ले लेना चाहिए बैठ जाइए बैठ जाइए आने वाला आगे आ जाए तो ये ख्याल में आती बात तुम्हारे ना ये ख्याल में लेना चाहिए कि जो भी मेरे पास संपदा है उसका मैं अधिकतम उपयोग कैसे करूं ठीक उपयोग कैसे करूं वो मुझे जीवन में मार्ग बने दीवार ना बने सीढ़ी बने पत्थर ना बने रोकने वाला और तब एक भी ऐसी बात नहीं खोजी जा सकती जिसका कोई ना कोई ठीक उपयोग न किया जा सके एक भी बात नहीं खोजी जा सकती बुरे से बुरे आदमी में भी ऐसी बात नहीं खोजी जा सकती तो उसके भीतर बड़े से बड़ा आदमी इसी वक्त पैदा ना हो सके लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की दृष्टि यह दृष्टि ही गलत है कि मैं छोड़ूंगा तुम कभी छोड़ ही नहीं सकते छोड़ेगा कौन तुम भावुक हो भावुकता छोड़ेगा कौन तुम ही छोड़ोगी छोड़ोगी कैसे का कोई सवाल नहीं हां इसका उपयोग यह जीवन के लिए सृजनात्मक हो विध्वंसात्मक ना हो यह जीवन को और समृद्ध करे और सुखी करे और सुंदर बनाए और प्रेम से भरे इस दिशा में बढ़ते जाना चाहिए और अगर इसका ख्याल आ जाए तो ऐसा ही है मानला जैसे कि यहां घर के बाहर कोई खाद ला के रख दे और दुर्गंध फैलने लगे बदबू फैलने लगे और हम कहेंगे इस खाद को हम कैसे छूटे इससे कैसे फेंकें क्या करें क्या ना करें और एक दूसरा आदमी है वो उस खाद को बगिया में डाल दे और बीज बो दे और कल फूल आ जाए और सुगंध से मकान भर जाए और हम पूछने लगेंगे कि इतने सुंदर फूल इतने खूबसूरत इतने सुगंधित फूल कहां से आए और वो कहे कि वही खाद जो दुर्गंध फेंकती थी वो मैंने बगिया में बिछा दी मैंने बीज डाल दिए वही खाद उसी की दुर्गंध अब सुगंध बन गई है तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं तो खाद दुर्गंध देती थी और फूल सुगंध दे रहे हैं और जितनी दुर्गंध देने वाली खाद होगी उतने सुगंध देने वाले फूल पैदा होंगे ये, ये ध्यान में रहे लेकिन अगर हम खाद से घबरा गए और सोचने लगे इसको कहां छोड़ें कहां फेंकें तो फिर बगिया में फूल भी पैदा नहीं होगा जीवन की प्रत्येक चीज का निषेध किया गया अब तक अब तक की सारी शिक्षाएं एक तरह से निषेधात्मक हैं और छोड़ो वो छोड़ो यह करो वो करो क्रोध छोड़ो भावुकता छोड़ो घृणा छोड़ो ईर्ष्या छोड़ो सब छोड़ो आदमी सुन लेता है उसको लगता भी ठीक है कि बात ठीक है खाद दुर्गंध दे रही इसको छोड़ो लेकिन छोड़ना ना तो संभव है ना छोड़ना अर्थ अर्थपूर्ण है ना छोड़ने से कभी कोई मुक्त हो सकता पीछे बंध जाएगा तो मेरा छोड़ने का ख्याल ही नहीं मेरा ख्याल है बदलो जो भी है तुम्हारे पास उसको संपत्ति मान लो उसको इन्वेस्ट करो उसको और आगे इन्वेस्ट करोगे देखो कि मेरे पास क्या है पहले तो पूरा निरीक्षण कर लो कि मेरे पास क्या है मैं क्या संपत्ति लेके पैदा हुआ मेरे पास इतना क्रोध है इसका मैं क्या कर सकता हूं गांधी के पास क्रोध ना हो तो कुछ भी नहीं कर सकते महावीर के पास भी क्रोध ना हो तो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि जीवन में करने की सारी ताकत जो है वो क्रोध से पैदा होती है जो बच्चा घर में पैदा हो अगर उसमें क्रोध नहीं तो न तो उसको पढ़ा सकते ना लिखा सकते ना उससे कुछ करवा सकते जिंदगी अगर क्रोध ना हो तो लड़का बिल्कुल ही बिल्कुल ही व्यर्थ होकर मिट्टी का आदमी हो जाएगा पैदा उसमें कुछ नहीं होगा क्रोध तो बल है लेकिन कहां लगाया जाए कैसे लगाया जाए पर हमको शिक्षक समझाते क्रोध छोड़ो शांति ग्रहण करो मैं नहीं समझाता मैं कहता हूं क्रोध को बदलो और क्रोध अंततः शांति में परिवर्तित होगा इतना बदलो इतना बदलो उसको इतने ऊंचे से ऊंचे तलों पर ले जाओ दुनिया में जितने जितने बड़े लोग हैं सभी लोग बड़े क्रोधी लोग हैं बड़ा बल है लड़ने की सामर्थ है मिटने की सामर्थ्य है दांव लगाने की सामर्थ्य सब क्रोधी के हिस्से है ये सब क्रोधी के हिस्से है सुभाष परीक्षाएं पास करके वापस लौटे और कलकत्ता के गवर्नर ने उनका इंटरव्यू के लिए बुलाया तो जैसा बंगाली अपना छाता बगल में दबा के वो अपना छाता दबा के गवर्नर से मिलने गए अंदर गवर्नर बैठा है अपने कमरे में वो अंदर पहुंचे जाके कुर्सी पे बैठ गए अपना टोपी तो लगाए हुए हैं छाता लगाए हुए तो उस, तो उस गवर्नर ने कहा कि इतनी भी शिष्टता तुम्हें तो नहीं है तो मैं आईसीएस की परीक्षा पास करके आ गए होगी तो टोपी नीचे उतारनी चाहिए इतना कहना था कि उन्होंने वो छाता निकाल के टेबल को उस तरफ गवर्नर की गर्दन छाते की डंडी में फंसा लिया, अब दोनों अकेले हैं कमरे में और उससे कहा कि महानुभाव ये नौकरी मैंने छोड़ी अभी मैं नौकर नहीं हुआ अभी तो इंटरव्यू देने आया था अभी तो मेहमान था आपका आपको पहले खड़े होना चाहिए था आपको पहले टोपी उतारनी चाहिए थी और जब आपने इतनी अशिष्टता का व्यवहार किया स्वभाव था जो आपने किया उसका मैंने उत्तर दिया और अब ये नौकरी नहीं करूंगा क्योंकि ऐसे नीचे लोगों के साथ क्या नौकरी करनी छाता बाहर खींच लिया गवर्नर को एक सेकेंड समझ भी नहीं आया कि क्या हो गया अभी आदमी साधारण क्रोधी नहीं है उसका क्रोध ज्वलंत है लेकिन वो क्रोध धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होता चला गया वो धीरे धीरे बल बन गया इस आदमी की आत्मशक्ति बन गया इस आदमी की पूरी जिंदगी एक दांव बन गई और इस दांव में इस आदमी ने जिंदगी में कुछ जाना पाया कुछ कुछ अनुभव किया अगर यह क्रोध ना हो तो सुबह बिना रीढ़ का आदमी हो गया वो भी उतार लेता और नमस्कार करके बैठ जाता नौकरी भी मिल जाती आईसीएस ऑफिसर भी हो जाता लेकिन एक दुनिया में एक बहुत कीमती आदमी पैदा होने से वंचित हो जाता मेरा मतलब समझ रहे हो ना हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि जो हमारे पास है उसको हम अधिकतम ठीक दिशा में कैसे उपयोग करें कि वो जीवन के लिए हितकर हो जाए और मेरी जिंदगी के लिए सीढ़ियां बने और मुझे ऊपर ले जाए तो अपनी सेंटिमेंटलिटी का भी उपयोग करो बड़े उपयोग और एक स्त्री में अगर भावुकता ना हो तो और क्या होना चाहिए लेकिन सब लोग समझा रहे हैं कि भावुकता नहीं होनी चाहिए तो स्त्री धीरे धीरे पुरुष जैसी हो जाएगी उसमें जिस दिन भावुकता नहीं होगी पश्चिम में वैसी हालत पैदा होगी पश्चिम की स्त्री भावुक नहीं रही क्योंकि इधर 150 साल के शिक्षकों ने यह सिखाया कि भावुकता नहीं होनी चाहिए बड़ी गलत बात है ये वीकनेस है कमजोरी है तो आज हालत ये खड़ी हो गई कि पश्चिम में स्त्री है ही नहीं दो तरह के पुरुष हैं बस स्त्री तो नहीं है वहां और उसके पीछे कोई भाव नहीं है कोई कल्पना नहीं है कोई कविता नहीं है कोई जीवन को समर्पित करने का सवाल नहीं है सीधा गणित हो गया है तो एक स्त्री तलाक दे सकती है अपने पति को क्योंकि रात यह आदमी घर राटे भरता है और रात उसकी नींद ठीक नहीं चलती ये हम कल्पना नहीं कर सकते लेकिन अगर ठीक गणित से चले तो यह बिल्कुल ठीक बात इसमें गलती क्या है एक स्त्री को जिस पति के साथ जिंदगी भर रहना है वो रात को घर भरता है आवाज करता है सोने में तो ये कैसे चल सकता है ये तलाक देना ठीक है बिल्कुल गणित की बात बिल्कुल वैज्ञानिक है बिल्कुल साइंटिफिक एक दिन का सवाल नहीं है ये तो रोज का सवाल है सीधा गणित कहता है कि पति ऐसा होना चाहिए जो रात सोने दे रात आवाज करे तो कैसे हो लेकिन भावुकता कुछ और कहती है भावुकता एक अंधे पति को भी जीवन भर हाथ पकड़ के चला सकती है एक बीमार पति को जीवन भर बैठ के पत्नी खिला सकती है मजदूरी कर सकती है बर्तन धो सकती है सड़क पे गिट्टी फोड़ सकती है, और उसकी भावुकता ये कहेगी उससे कि वो मेरा पति है क्या वो मेरा पति तभी होता जब वो स्वस्थ होता उसकी आंखें होती तभी मेरा पति होता तो प्रेम के आंख और स्वास्थ्य और ये कीमतें सोचता है प्रेम देखेगा ये की वो ये कसौटी है अब उसको कि वो पता चले कि प्रेम था कि नहीं था वो जीवन भर उसकी सेवा करती रहेगी ये भावुकता का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और भावुकता अगर हम तोड़ ही दें, तो भावुकता टूटती तो फिर गणित रह जाता है सीधा सीधा हिसाब रह जाता है मां देखती है कि ये बेटा इसको बड़ा करना है तो ये कितना कमा कर देगा नहीं देगा तो बड़ा करना नहीं तो क्या जरूरत है क्या प्रयोजन है क्या अर्थ है इसमें कोई प्रयोजन नहीं कोई अर्थ नहीं लेकिन एक भावुकता है वो मां को कहती है कि कुछ देगा कि नहीं देगा मैं भी एक लाला जी एक, एक स्टेशन पर एक ट्रेन चूक गया वहां प्लेटफार्म पर बैठा हुआ हूं एक बूढ़ी औरत को गांव से लोग लाए गाड़ी में बैलगाड़ी में उसके सिर पर पट्टियां बंधी हैं उसको अस्पताल ले जा रहे हैं बड़ी बस्ती चार छह औरतें उसके साथ हैं वो बिल्कुल बेहूद सी हालत में है बढ़िया तो मैं पूछा कि इसको क्या हुआ है तो साथ की औरत ने कहा कि इसके लड़के ने इसको लाठी मार दी एक ही लड़का है इसका और उसने इसको ये लाठी मार दी और उस औरत ने ये यह कि ये कहा कि ऐसे लड़के तो होते से मर जाएं तो अच्छा वो जो बुढ़िया आधी सी बेहोश है वो फौरन कहने की ना, ना, ना ऐसा मत कहो अगर आज लड़का ना होता तो मारता भी को है तो मारता है ऐसा मत कहो ऐसा मत कहो ऐसा बुरा शब्द मत कहो लड़का है तो मारता है नहीं होता तो मारता भी कौन अब इसको तो हम कहेंगे ये भावुकता की अंतिम दशा हो गई लेकिन यही मां की चित्त की दशा है भावुकता काट लो तो मां भी कट गई पीछे एक औरत रह गई फिर एक मां नहीं है वहां मेरी समझ तो यही है कि जो हमारे पास है जो भी है उसको बुनियादी संपत्ति मानो जिससे जीवन का पूरा व्यवसाय करना है उसे छोड़ने छाड़ने की बात मत करो उसको बुनियादी संपत्ति मान के हम क्या करें किस दिशा में नियोजित करें हमारा जीवन अधिकतम आनंद और शांति को उपलब्ध होता चला जाए हम क्या करते हैं ऐसी दिशा में नियोजित करते हैं कि जीवन दुख और अशांति को उपलब्ध होता चलाए और स्मरण रखे कि जो चीज दुख और अशांति लाती है वही चीज सुख और शांति ला सकती है सिर्फ नियोजन का फर्क होगा सिर्फ नियोजन का फर्क और छोटा सा फर्क और जमीन आसमान अलग हो जाते भी मैं पूना था तो मैं एक घटना वहां कह रहा था एक, एक यहूदी साधु है लियमन वो शिक्षा लेने गया है अपने गुरु के आश्रम में अपने एक मित्र के साथ दोनों गए दोनों आश्रम में भर्ती हो गए लेकिन बड़ी तकलीफ दोनों को सिगरेट पीने की पागल पकड़ है बिना उसके जी नहीं सकते और आश्रम में सिगरेट वगैरह बिल्कुल निषिद्ध है सिर्फ एक घंटा बाहर निकलने का मौका मिलता है नदी के किनारे वो घूमने के लिए एक घंटा मिलता है एक घंटे बाहर जा सकते हैं लेकिन वो भी ईश्वर चिंतन के लिए मिलता है किसी और काम के लिए एक घंटा घूमो ईश्वर चिंतन करो तो उन्होंने सोचा कि ये वक्त है इसी में पी लेनी चाहिए लेकिन लियमेन ने कहा कि जब हम साधु होने आए हैं तो इतनी सच्चाई तो बरते कि गुरु से आज्ञा ले लें कि हम वहां सिगरेट पीना चाहते हैं तो दोनों गुरु के पास गए लियम मैन गुरु के पास गया तो गुरु ने एकदम मना कर दिया कि नहीं नहीं पी सकते हो सिगरेट मना है वो वापस लौटा लेकिन उसका मित्र पहले ही गुरु से पूछ के आ गया और बैठ के सिगरेट पी रहा तो बहुत हैरान हो गया उसने कहा तुमको गुरु ने हा भर दी क्या मुझे तो इनकार किया उसने कहा कि मुझे तो उन्होंने कहा हां हां ये तो बड़ी अजीब बात है एक ही गुरु है एक ही बात के हम दोनों ने पूछा तो बड़ी जाति और अन्याय मैं फिर से जाता हूं तो उसके मित्र ने कहा एक मिनट रुक जाओ तुमने पूछा क्या था कुछ क्या बात थी मैंने पूछा कि क्या हम ईश्वर चिंतन करते समय सिगरेट पी सकते उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं तुमने क्या पूछा था उसने कहा कि बस समझ में आ गया मैंने पूछा था क्या हम सिगरेट पीते समय ईश्वर चिंतन कर सकते बिल्कुल कर सकते अब इसमें कितना सा फर्क है शायद कोई भी फर्क नहीं है बुनियादी तो लेकिन नियोजन का फर्क है शब्द अलग तरह से नियोजित हुए एक आदमी पूछता है क्या मैं ईश्वर चिंतन करते समय सिगरेट पी सकता हूं कौन हां भरेगा इसके लिए कोई भी नहीं भरेगा दुनिया में हां कि क्या भी वकूफी की बातें कर रहे हो तुमको और कोई वक्त नहीं मिलता ईश्वर चिंतन करते समय सिगरेट पी नहीं लेकिन एक आदमी पूछता है कि मैं सिगरेट पीता हूं और उस वक्त ईश्वर चिंतन करूं तो कोई बुराई तो नहीं तो कोई भी कहेगा कि क्या हर जाएगा कर सकते हो ये बिल्कुल एक ही लेकिन नियोजन दिशा जरा सा फर्क हो जमीन और आसमान अलग हो जाते हैं तो अपनी सेंटीमेंटलिटी को अपनी भावुकता को नियोजन करो उसे उस दिशा में लगाओ जहां से धीरे धीरे ज्यादा आनंद ख्याल रखो चौबीस घंटे कि मैंने अपनी भावुकता का क्या प्रयोग किया क्या उससे दुख आया मुझे पति को बच्चों को परिवार को या कि सुख आया और एक पंद्रह दिन निरीक्षण और तय करो कि किन किन उपयोग से दुख और किन किन उपयोग से सुख अनुभव होता है फिर सुख की दिशा में उसका प्रयोग करती चलो एक तीन महीने में तुम पाओगे कि भावुकता तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बन गई तुम उसके लिए भगवान को धन्यवाद दोगे कि ये मुझे दी तो ठीक नहीं तो मैं क्या करती छोड़ने की तो बात ही मत करना छोड़ तो कोई सकना नहीं छोड़ लगा उठना पड़ेगा उठना पड़ेगा मुझे स्नान कर लें